श्री श्री चैतन्य चेतावली भक्तों को भगवान की दर्शन मल्लाम शनि नृण नरवर स्त्रीण स्वरो मूर्तिमा गोपाल सजनों सता क्षतिभुज शास्ता स्वित्रो शिशु मृत्युर्भोज पते विराट विदुषा तत्व परम योगिना नाम पर देवतेत जिस समय भगवान ने अपने बड़े भाई के के साथ कंस सभा मंडप में प्रवेश किया उस समय रंग मंडप में उपस्थित सभी लोगों को उनकी भावना के अनुसार भगवान के विभिन्न रूप दिखाई दिए मल्लों को उनका शरीर व्रज्र के समान नरों को नरपति के समान स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव के समान गोपों को सखा के समान दुष्टजनों को सजीव दंड के समान अपने माता पिता को पुत्र के समान कंस को मृत्यु के समान अज्ञानियों को विराट के समान योगियों को परम तत्व के समान और जादुओं को परम देवता के समान दिखाई देने लगा जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी श्री कृष्ण भगवान ने जब बलदेव जी के सहित कंस के रंग मंडप में प्रवेश किया था तब वहाँ पर विभिन्न प्रकृति के मनुष्य बैठे हुए थे उन्होंने अपने अपनी भावना के अनुसार भगवान के शरीर में भिन्न भिन्न रूपों के दर्शन किए थे इसलिए वहाँ के उपस्थित नर नारियों को अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार नवों रसों का अनुभव हुआ कोई तो भगवान के रूप को देख डर गए कोई काँपने लगे कोई घृणा करने लगे कोई हंसने लगे किसी के हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ और किसी को क्रोध उत्पन्न हुआ स्त्रियों को तो वे साक्षात कामदेव ही प्रतीत हुए किंतु यहाँ प्रभु के प्रकाश के समय सभी एक ही प्रकृति के भगभग भक्ति ही थे इसीलिए प्रभु के महाभाव से सभी को समान भाव से आनंद ही हुआ सभी ने उनके प्रकाश के आलोक में सुख का ही अनुभव किया सभी ने उनमें भगवत्ता के ही दर्शन किए किंतु सबके इष्ट भिन्न भिन्न होने के कारण एक ही भगवान उन्हें विभिन्न भाव से दिखाई दिए सभी ने प्रभु के शरीर में अपने अपने इष्ट देवता का ही स्वरूप देखा सबसे पहले बाते ही बातों में प्रभु ने श्रीवास पंडित के ऊपर कृपा की आपने श्रीवास पंडित को संबोधित करते हुए कहा श्रीवास तुम हमारे परम कृपा पात्र हो हम सदा ही तुम्हारी देख करते हैं तुम्हें वह घटना याद है न जब देवानंद पंडित के यहाँ तुम बहुत से अन्य शिष्यों के सहित श्रीमद भागवत का पाठ सुन रहे थे पाठ सुनते सुनते तुम बीच में ही भावावेश में आकर मूर्छित हो गए थे उस समय तुम्हारे भावावेश को न तो पंडित जी ही समझ सके और न उनके शिष्य ही समझ सके थे शिष्य तुम्हें कंधों पर लाद कर तुम्हारे घर पहुँचा गए थे उस समय मैंने ही तुम्हें होश में किया था मैंने ही तुम्हारी मूर्छा भंग की थी प्रभु के मुख से अपने इस गुप्त घटना को सुनकर श्रीवास पंडित को परम आश्चर्य हुआ उन्होंने यह घटना किसी के सम्मुख प्रकट नहीं की थी इसके अनंतर प्रभु अद्वैताचार्य को लक्ष करके कहने लगे आचार्य तुम्हें उस दिन की याद है ना जब तुम्हें श्रीमद् गीता के निम्न श्लोक पर शंका हो गई थी सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षिशरोमुखम सर्वतः सुतमल्लो के सर्वमावृत्ति गीता और तुम उस दिन बिना ही भोजन किए सो गए थे इस पर मैंने ही पाणीपादम तत् की जगह पहाड़ी पाद यह प्रकृत पाठ बताकर तुम्हारी शंका का निवारण किया था इस बात को सुनकर आचार्य ने प्रभु के चरणों में बार बार प्रणाम किया अब भक्तों ने भगवदादेश भगवदावेश में आसन पर बैठे हुए प्रभु की संध्या आरती का आयोजन किया एक बहुत बड़ी आरती सजाई गई भक्त अपने हाथों से शंख घड़ियाल झांझ तथा अन्य भांति भांति के वाद्य बजाने लगे श्रीवास पंडित ने शी माता के हाथ में आरती देकर उनसे आरती करने के लिए कहा श्रीवास की पत्नी की सहायता से वृद्धा माता ने अपने कांपते हुए हाथों से प्रभु की आरती की उस समय सभी भक्त आनंद में उन्मत्त होकर वाद्य बजा रहे थे जैसे तैसे आरती समाप्त की गई श्रीवास पंडित ने शी माता को घर भेज दिया अब सभी भक्तों के वरदान की बारी आई प्रायः प्रभु के सभी अंतरंग भक्त उस समय वहाँ उपस्थित थे किंतु तो उनके परम प्रिय भक्त श्रीधर वहाँ नहीं थे भक्त श्रीधर से तो पाठक परिचित ही होंगे ये केला के खोल और दोना बेचने वाले वे ही भक्त भाग भाग्यवान भक्त हैं जिनसे प्रभु सदा छेड़खानी किया करते थे और घड़ी दो घड़ी तंग करके ही आधे दामों पर इनसे खोल लेते थे केले के गहर के डंठल के नीचे केले में जो मोटी सी डंडी शेष रह जाती है उसी को बंगाल में खोल कहते हैं बंगाल में उसका साग बनता है प्रभु के भोजनों में जब तक श्रीधर के खोल का साग नहीं होता था तब तक उन्हें अन्य पदार्थ स्वादिष्ट ही नहीं लगते थे केले के ऊपर जो कोमल कोमल खोपटा होता है उसे काट काट और उसके थाल से बनाकर बहुत गरीब दुकानदार उन्हें भी बेचते हैं उसमें स्त्रियां तथा पुरुष पूजन की सामग्री रखकर पूजा करने के निमित्त ले जाते हैं श्रीधर जी इन्हीं चीज़ों को बेच अपना जीवन निर्वाह करते थे इनसे जो आमदनी हो जाती उसमें से आधी से तो देव पूजन तथा गंगा पूजन आदि करते और आधी से जिस किसी प्रकार पेट भरते दिन रात ये उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन करते रहते इसलिए इनके पास में रहने वाले मनुष्य इनसे बहुत ही नाराज रहते इनका कहना था कि यह बूढ़ा रात्र में किसी को सोने ही नहीं देता इस गरीब दुकानदार की सभी उपेक्षा करते कोई भी इन्हें भक्त नहीं समझता किंतु प्रभु का इन पर हार्दिक स्नेह था वे इनकी भगवत भक्ति को जानते थे इसीलिए उन्होंने भगवत भाव में भी इन्हें स्मरण किया श्रीधर का घर बहुत दूर नगर के दूसरे कोने पर था सुनते ही चार पाँच भक्त दौड़े गए उस समय श्रीधर आनंद में पड़े हुए श्री श्रीहरी के मधुर नामों का संकीर्तन कर रहे थे लोगों ने जाकर किवाड़ खटखटाए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कहते कहते ही इन्होंने कहा कौन है भक्तों ने जल्दी से कहा किवाड़ तो खोलो तब स्वयं ही पता चल जाएगा कि कौन है जल्दी से किवाड़ तो खोलो यह सुनकर श्रीधर ने किवाड़ खोले और बड़ी ही नम्रता के साथ भक्तों से आने का कारण पूछा भक्तों ने जल्दी से कहा प्रभु ने तुम्हें स्मरण किया है चलो जल्दी चलो हम दिन हीन कंगाल को प्रभु ने स्मरण किया है यह सुनते ही श्रीधर मारे प्रेम के बेसुद हो गए वे हाय कहकर एकदम धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े उन्हें शरीर की शुद्ध बुद्ध भी न रही भक्तों ने सोचा यह तो एक नई आफत आई किंतु प्रभु के आज्ञा तो पूर्ण करनी ही है भक्तों ने मुरछित श्रीधर को कंधों पर उठा लिया और उसी दशा में उन्हें प्रभु के पास लाए श्रीधर अभी तक अचैतन्य दशा में ही थे प्रभु ने अपने कोमल कर कमलों से उनका स्पर्श किया प्रभु का स्पर्श पाते ही श्रीधर चैतन्य हो गए श्रीधर को चैतन्य देखकर प्रभु उनसे कहने लगे श्रीधर तुम हमारे रूप के दर्शन करो तुम्हारी इतने दिनों की मनह कामना पूर्ण हुई श्रीधर ने रोते रोते प्रभु के तेजोमय रूप के दर्शन किए फिर प्रभु ने उन्हें स्तुति करने की आज्ञा दी श्रीधर हाथ जोड़े हुए गदगद कंठ से कहने लगे मैं दीनहीन पतित तथा लोक बहिष्कृत अधम पुरुष भला प्रभु को क्या स्तुति कर सकता हूँ प्रभो मैं बड़ा ही अपराधी हूँ आपकी यथार्थ महिमा को न समझकर मैं सदा आपसे झगड़ा ही करता रहा आप मुझे बार बार समझाते किंतु माया के चक्कर में पड़ा हुआ मैं अज्ञानी आपके गूढ़ रहस्य को ठीक ठीक न समझ सका आज आपके यथार्थ रूप के दर्शन से मेरा अज्ञानांधकार दूर हुआ अब मैं प्रभु के सम्मुख अपने समस्त अपराधों की क्षमा चाहता हूँ प्रभु ने गदगद कंठ से कहा श्रीधर हम तुम्हारे ऊपर बहुत संतुष्ट हैं तुम अब हमसे अपने इच्छानुसार वर मांगो रिद्धि शुद्धि धन दौलत प्रभुता जिसकी तुम्हें इच्छा हो वही मांग लो वो लो क्या चाहते हो हाथ जोड़े हुए अत्यंत ही दीन भाव से गदगद कंठ स्वर में श्रीधर ने कहा प्रभु मैंने क्या नहीं पा लिया संसार मेरी उपेक्षा करता है मेरे पूछने पर भी कंगाल समझकर लोग मेरी बात की अवहेलना कर देते हैं ऐसे तुच्छ कंगाल को आपने अनुग्रह करके बुलाया और अपने देव दुर्लभ दर्शन देकर मुझे कितार से किया अब मुझे और चाहिए ही क्या हृदय सिद्धि को लेकर मैं करूँगा ही क्या वह भी तो एक प्रकार की बड़ी माया ही है प्रभु ने आग्रहपूर्वक कहा नहीं कुछ तो वरदान मांगो ही हृदय सिद्धि नहीं तो जो भी तुम्हें प्रिय हो वही मांगो श्रीधर ने उसी दीनता के स्वर में कहा यदि प्रभु कुछ देना ही चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि जो ब्राह्मण कुमार हमसे सदा खोल खरीदते समय झगड़ा करते रहते थे वे सदा हमारे हृदय में विराजमान रहे श्रीधर की इस निष्किंचनता और निष्प्रियता से प्रभु परम प्रसन्न हुए श्रीधर भगवान के मुरली मनोहर रूप के उपासक थे वे भगवान के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे थ नारायण वासुदेवा इन मधुर नामों का सदा संकीर्तन करते रहते थे इसीलिए उन्हें प्रभु ने श्री कृष्ण रूप के दर्शन कराए प्रभु के श्री विग्रह में अपने इष्टदेव के दर्शन करके श्रीधर केतार्थ हुए वे मूर्चित होकर गिर पड़े और भक्तों ने एक ओर लिटा दिया अब मुरारी गुप्त की बारी आई मुरारी परम धार्मिक तथा विशुद्ध वैष्णव तो थे किंतु उन्हें तर्क वितर्क और शास्त्रार्थ करने का कुछ व्यसंसा था प्रभु ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा मुरारी तुम्हारे भक्त होने में यही एक अपूर्णता है तुम शुष्क वाद विवाद करना त्याग दो अध्यात्म शास्त्रों में भक्ति ग्रंथों को ही प्रधानता दो मुरारी गुप्त ने कहा मैं वाद विवाद और तर्क वितर्क और कहाँ करता हूँ केवल विद्वानों के समीप कुछ प्रसंग चलने पर कर देता हूँ प्रभु ने कहा अद्वैताचार्य के साथ तुम तर्क वितर्क नहीं किया करते क्या उनसे तुम अद्वैत वेदांत की बातें नहीं बभारा करते इस पर अद्वैताचार्य ने प्रभु से पूछा प्रभु क्या अद्वैत वेदांत की बातें करना बुरा काम है प्रभु ने कुछ मुस्कुराते हुए कहा बुरा काम कौन बताता है बहुत अच्छा है किंतु जिन्होंने भक्ति पथ का अनुसरण किया है उन्हें इस प्रकार की सिद्धियों और प्रक्रियाओं के चक्कर में पढ़ने का प्रयोजन ही क्या है यह कहकर प्रभु गंभीर घोष से इस श्लोक को पढ़ने लगे न साध योगो न सांख्यम धर्म उद्धव स्वाध्याप त्यागो यथा भक्ति श्रीमदभागवत प्रभु की ऐसी आज्ञा सुनकर मुरारी गुप्त चुप हो गए इस पर प्रभु ने कहा मुरारी तुम्हें ब्रह्म की सिद्धि के लिए प्रक्रियाओं की शरण लेने की क्या आवश्यकता है तुम्हारे भगवान तो जन्म सिद्ध है तुम तो प्रभु के जन्म जन्मांतरों के भक्त हो हनुमान के समान तुम्हारा भाव और विग्रह है तुम साक्षात हनुमान ही हो अपने रूप का तो स्मरण करो मुरारी राम भक्त थे प्रभु के स्मरण दिलाने पर वे अपने इष्टदेव का ध्यान करने लगे उन्हें ऐसा भान हुआ कि मैं साक्षात हनुमान ही हूँ और अपने इष्टदेव के चरणों में बैठा हुआ उनकी पूजा कर रहा हूँ उन्होंने ऊपर को आंख उठाकर प्रभु की ओर देखा उन्हें प्रभु का रूप अपने इष्टदेव सीता राम के ही रूप में दिखाई देने लगा अपने इष्ट देव को प्रभु के श्री विग्रह के रूप में देखकर मुरारी से स्तुति करने लगे और बार-बार देख बार पर लौटकर गांग प्रणाम करने लगे प्रभु के वरदान मांगने की आज्ञा पर हाथ जोड़े हुए मुरारी ने अभिचल श्री राम भक्ति की ही प्रार्थना की जिसे प्रभु ने इनके मस्तक पर अपने पाद पद्म रखकर प्रेम पूर्वक प्रदान की इसके एक एक करके सभी भक्तों की बारी आई अद्वैत श्रीवास वासुदेव सभी ने प्रभु के अहोत की भक्ति की ही प्रार्थना की हरिदास अपने को बहुत ही दिनहीन कंगाल और अधम समझते थे उन्हें प्रभु के सम्मुख होने में संकोच होता था इसलिए वे सबसे दूर भक्तों के पीछे छिपे हुए बैठे थे प्रभु ने गंभीर भाव से कहा हरिदास हरिदास कहाँ है उसे हमारे सामने लाओ सभी भक्त चारों ओर हरिदास जी को खोजने लगे हरिदास जी सबसे पीछे सुगड़े हुए बैठे थे भक्तों ने उन्हें प्रभु के सम्मुख होने को कहा किंतु वे तो प्रेम में वेसुत थे भक्तों ने उन्हें उठाकर प्रभु के सम्मुख किया हरिदास को सम्मुख देखकर प्रभु उनसे कहने लगे हरिदास तो अपने को नीच मत समझो तुम सर्वश्रेष्ठ हो मेरी तुम्हारी एक ही जाति है जो तुम्हारा स्मरण ध्यान करते हैं वे मानो मेरी ही पूजा करते हैं मैं सदा ही तुम्हारे साथ रहता हूँ तुम्हारी पीठ पर जब वेत पड़ रहे थे तब भी मैं तुम्हारे साथ ही था वे वेद तो मेरी ही पीठ पर पड़ रहे थे देख लो मेरी पीठ पर अभी तक निशान बने हुए हैं सभी भक्तों के कष्टों को मैं अपने ऊपर ही झेलता हूँ इसलिए भारी से भारी कष्ट पड़ने पर भी भक्त दुखी नहीं होते कारण कि जो लोग भक्तों को कष्ट देते हैं वे मानो मुझे ही कष्ट पहुँचाते हैं इसीलिए अब मैं दुष्टों का संघार न करके उद्धार करूँगा तुमने मुझसे दुष्टों के संहार की प्रार्थना नहीं की थी किंतु उनकी बुद्धि शुद्धि और कल्याण की ही प्रार्थना की थी इसीलिए अब मैं अपने सुमधुर नाम संकीर्तन द्वारा दुष्टों का कराऊंगा मेरे इस कार्य में जाति वर्ण या ऊंच नीच का विचार न रहेगा मेरे नाम संकीर्तन से सभी पावन बन सकेंगे अब तुम तो अपना अभिष्ट वर मुझसे मांगो हाथ जोड़े हुए दीन भाव से हरिदास जी ने कहा हे वर देने वालों में श्रेष्ठ हे दयालो हे प्रेमावतार यदि आपकी इच्छा मुझे वरदान ही देने की है तो मुझे यही वरदान दीजिए कि मैं सदा दीनहीन कंगाल तथा तो निष्किचन अमानी ही बना रहूं। मुझे प्रभु के दास होने के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का अभिमान न हो मैं सदा वैष्णवों की पद धूलि को अपने मस्तक का परम भूषण ही समझता रहूं। वैष्णव के चरणों में, में मेरी सदा प्रीति बनी रहे इसी वरदान की मैं प्रभु के निकट से याचना करता हूँ इनकी इस प्रकार की वर याचना को सुनकर भक्त मंडली में चतुर्दिक से आनंद ध्वनि होने लगी सभी हरिदास जी की भक्ति भावना की पूरी पूरी प्रशंसा करने लगे मुकुंद दत्त से भी पाठक अपरिचित न होंगे वे भी वहाँ उपस्थित थे किन्तु अपने को प्रभु दर्शन के अनाधिकारी समझकर दूर ही बैठे रो रहे थे शिवास पंडित ने डरते डरते प्रार्थना की प्रभो ये मुकुंद आपके अत्यंत ही प्रिय है इनके ऊपर भी कृपा होनी चाहिए ये अपने को प्रभु दर्शन तक का अधिकारी नहीं समझते प्रभु ने कहा रोष के स्वर में गंभीर भाव से कहा प्रभु ने कुछ रोष के स्वर में गंभीर भाव से कहा मुकुंद के ऊपर कृपा नहीं हो सकती ये अपने को वैसे तो भक्त करके प्रसिद्ध करते हैं किंतु बातें सदा तार्किकों की सी करते हैं वैष्णव ढीलाओं को पंडित समाज में बैठ बाजीगर का खेल बताते हैं और अपने को बड़ा भारी विद्वान और ज्ञानी समझते हैं इन्हें भगवान के दर्शन न हो सकेंगे रोते रोते मुकुंद ने श्रीवास के द्वारा पूछवाया, हम कभी भी भगवत कृपा के अधिकारी ना बन सकेंगे। इनकी कहने पर श्रीवास पंडित ने पूछा, प्रभु मुकुंद जिज्ञासा कर रहे हैं कि हम कभी भगवत कृपा के अधिकारी बन भी सकेंगे प्रभु ने कुछ उपेक्षा भाव से उत्तर देते हुए कहा हाँ कोटि जन्मों के बाद अधिकारी बन सकते हो इतना सुनते ही मुकुंद आनंद में विहोर होकर नृत्य करने लगे और प्रेम में पुलकित होकर गदगद कंठ से यह कहते हुए कि कभी होंगे तो सही, कभी होंगे तो सही, नित्य करने लगे ये स्वयं ही कहते जाते कोटि जन्मों की क्या बात है थोड़े ही काल में कोट जन्म बीत जाएंगे बहुत काल में भी बीते तो भी तो अंत में हमें प्रभु कृपा प्राप्त हो सकेगी बस भगवत कृपा प्राप्त होनी चाहिए फिर चाहे वह कभी क्यों न प्राप्त हो इनके ऐसे आनंदा को देख कर, सभी भक्तों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ वे ऐसी दृढ़ निष्ठा को देखकर कर अवाक रह गए अंत में प्रभु ने इन्हें प्रेमालिंगन प्रदान करते हुए कहा मुकुंद तुमने अपने इस अविचल निष्ठा से मुझे खरीद लिया तुम परम वैष्णव हो तुम्हारी ऐसी दृढ़ निष्ठा के कारण मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा तुम भगवत कृपा के सर्वश्रेष्ठ अधिकारी हो तुमने ऐसी बात कहकर मेरे आनंद को और लक्ष, लक्षोंगुणा बढ़ा दिया मुकुंद तुम्हारे जैसा धैर्य तुम्हारी जैसी उच्च निष्ठा साधारण लोगों में होनी अत्यंत ही कठिन है तुम भगवत कृपा के अधिकारी बन गए मेरे तेजोमय रूप के दर्शन करो यह कहकर प्रभु ने उन्हें अपने तेजोमय रूप के दर्शन कराए और मुकुंद उस अलौकिक रूप के दर्शन से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े फिर सभी भक्तों ने अपनी अपनी भावना के अनुसार श्यामवर्ण मुरली मनोहर सीताराम राधा कृष्ण देवी देवता तथा अन्य भगवत रूपों के प्रभु के शरीर में दर्शन किए